आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी शामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोचने की फुर्सत न थी पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए मुंह पर फैली सुर्खी और पाउडर को भूले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामी, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे आखिर पांच बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगीं कुर्सियाँ मेज दीपाइयां, नैपकिन फूल सब बरामदे में पहुंच गए ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया था अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई माँ का क्या होगा इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले व्हाट अबाउट मदर श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े सहेली के घर भेज दो रात भर बेशक वहीं रहें कल आ जाएंगी श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे फिर सिर हिलाकर बोले नहीं मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था माँ से कहो कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं आठ बजे आएंगे इससे पहले ही अपने काम से निपट लें सुझाव ठीक था दोनों को पसंद आया मगर फिर सहसा श्रीमती जी बोल उठी जो सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगीं तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें मैं बाहर से ताला लगा दूंगा या माँ को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोई नहीं बैठी रहें और क्या और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले ग्यारह ग्यारह बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो श्यामनाथ कुछ खींच उठे हाथ झटकते हुए बोले अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी तुम माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने मिस्टर शामनाथ चुप रहे ये मौका बहस का न था समस्या का हल ढूंढने का था उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले मैंने सोच लिया है और उन्ही कदमों से मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थीं सुबह से तैयारी होती देखते हुए भी मां का दिल धड़क रहा था बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है सारा काम सुबीते से चल जाए मां आज तुम जल्दी से खाना खा लेना मेहमान लोग साढ़े सात बजे आ जाएंगे माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा तुम तो जानते हो मांस मच्छी बने तुम्हें तो घर पर कुछ नहीं खाती जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना अच्छा बेटा और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर तक तुम यहां बरामदे में बैठना फिर जब हम यहां आ जाए तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगीं फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा और माँ आज जल्दी सोने ही जाना तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली क्या करूं बेटा मेरे बस की बात नहीं है जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस ही नहीं ले सकती मिस्टर शामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई अगर चीफ उधर निकला तो आठ दस मेहमान होंगे देसी अफसर उनकी स्त्रियाँ होंगी कोई भी होसलखाने की तरफ जा सकता है क्षोभ और क्रोध में वो सिर झुंझलाने लगे एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले आओ माँ इस पर जरा बैठो तो माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गईं ऐसे नहीं माँ टांगी ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते ये खाट नहीं है माँ ने टांगी नीचे उतार लीं और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना न ही वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना किसी दिन तुम्हारी वो खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा माँ चुप रही कपड़े कौन सी पहनूंगी माँ जो हैं वही पहनूंगी बेटा जो कहो पहन लू मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर हथ खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे घर का संचालन उनके अपने हाथ में था खूटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए बिस्तर कहाँ पर बिछें किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने मेज किस साइज की हो सब कुछ शामनाथ तय करते थे शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का सामना माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो मां पहन के आओ तो जरा मैं देख लूँ माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गईं ये माँ का ना झमेला ही रहेगा उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई चीफ को बुरा लगा तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा माँ सफेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर धुंधली आँखें केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्लू की ओट में छिपाई हुई थीं। पहले से कुछ कम ही कुरूप नजर आ रही थीं। चलो ठीक है कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो पहन लो चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा तुम तो जानते हो सारा जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गया ये वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा तिनक बोले ये कौन सा राग छेड़ दिया मां सीधे कह दो नहीं है जेवर बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं मेरा लंडूरा तो नहीं लौटाया जितना दिया था उसे दुगना ले लेना मेरी जीव चल जाए बेटा जो तुमसे जेवर लू मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया जो होते तो लाख बार पहनती साढ़े पांच बज चुके थे अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था श्रीमती जी कब की अपने कमरे में जा चुकी थी श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए मां रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना मैं न पढ़ी न लिखी बेटा मैं क्या बात करूंगी तुम कह देना माँ अनपढ़ हैं कुछ जानती समझती नहीं वो नहीं पूछेंगे साथ बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी अंग्रेज़ को तो दूर से ही देखकर वो घबरा उठती थीं ये तो अमेरिकी है न मालूम क्या पूछे मैं क्या कहूंगी माँ का जी चाह कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूबने लगी वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे कहीं कोई रुकावट न थी कोई अड़चन न थी साहब को विस्की पसंद आई थी मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था कमरे की सजावट पसंद आई थी इससे बढ़कर क्या चाहिए साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे दफ्तर में जितना रौब रखते थे यहाँ उतने ही दोस्त पर हो रहे थे और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी बात बात पर हंसती बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो और इसी रौ में पीते पिलाते साढ़े बज गए वक्त गुजरते पता ही न चला आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूप पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए और पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए जो दृश्य उन्होंने देखा उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की तो बैठी थीं मगर दोनों पाव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब छटके से नींद टूटती तो सिर फिर से दाएं सिपाए से झूलने लगता पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे जी चाह की मां को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें मगर ऐसा करना संभव ना था चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा पोअिय माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और जमीन को देखने लगीं उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगीं माँ तुम जाकर सो जाओ तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थीं और खिसियाई नज़रों से श्यामनाथ चीफ के मुँह की ओर देखने लगे चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो वहीं खड़े खड़े बोला नमस्ते मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर की माला को पकड़े हुए था दूसरा बाहर था ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया मां और भी घबरा उठी मां हाथ मिलाओ मगर हाथ कैसे मिलाती दाएँ हाथ में तो माला थी घबराहट में माँ ने बाया हाथ ही साहब के दाएँ हाथ पर रख दिया श्यामनाथ दिल ही दिल जल उठे देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिला पड़ी यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है दायां हाथ मिलाओ मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे हाउ डू यू डू कहूँ माँ मैं ठीक हूँ खैरियत से हूं माँ कुछ बड़बड़ाई माँ कहती हैं मैं ठीक हूं कहो मां हाउ डू यू डू माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली हाउ डू डू एक बार फिर कह कहा उठा वातावरण हल्का होने लगा साहब ने स्थिति संभाल ली थी लोग चहकने हंसने लगे थे शामनाथ के मन का क्षोभ कुछ कम कम होने लगा था साहब अपने हाथ में मां का हाथ अभी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी श्यामनाथ अंग्रेजी में बोली मेरी माँ गाँव की रहने वाली हैं उम्र भर गांव में रही हैं इसलिए आपसे शर्मा रही हैं साहब इस पर खुश नज़र आए और बोले मुझे गाँव के लोग बहुत पसंद हैं तब तो तुम्हारी माँ गाँव के गीत और नृत्य भी जानती होंगी चीव खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगा माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ कोई पुराना गीत तो याद होगा ना तुम्हें माँ धीरे से बोली मैं क्या गाऊँगी बेटा मैंने कब गाया है अरे मां मेहमान का कहा कोई टालता है साहब ने इतनी रीझ से कहा है नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे मैं क्या गाऊं बेटा मुझे क्या आता है कोई बढ़िया टप्पे सुना दो? दो पत्तार अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटीं मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा मां इसके बाद हां या ना का सवाल नहीं उठता था मां बैठ गईं और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगीं देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी तीन पंक्तियां गाकर मां चुप हो गईं। बरामदा तालियों से गूंज उठा साहब तालियां पीटते रहे शामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल गई माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था तालियां थमने पर साहब बोले पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है शामनाथ खुशी में झूम रहे थे बोले बहुत कुछ साहब मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप खुश हो जाएंगे मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर से पूछा नहीं मैं दुकानों की चीज़ें नहीं मांगता पंजाबियों के घरों में क्या बनता है औरतें बढ़िया चीज़ें बनाती हैं श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले लड़कियाँ गुड़ियाँ बनाती हैं औरतें और फुलकारियाँ बनाती हैं फुलकारी क्या है शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोली क्यों माँ कोई पुरानी फुलकारी घर में है माँ चुपचाप अंदर गईं और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले ये फटी हुई है साहब मैं आपको कोई नई बनवा दूंगा माँ बना देंगी क्यों माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद है इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना माँ चुप रहें फिर डरते डरते धीरे से बोली अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी मगर माँ कवाक के बीच में तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले जरूर बना देंगी आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे साहब साहब ने धन्यवाद में सिर हिलाया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी नजरें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठीं और नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे वो दुपट्टे से बार बार आंसू पोछती आंसू बार बार उमड़ाते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों माँ ने बहु तेरा दिल को समझाया हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की बार बार आंखें बंद की मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे आधी रात का वक्त होगा मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थीं घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा माँ दरवाजा खोलो माँ का दिल बैठ गया हड़बड़ाकर उठी क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई क्यों वो ऊँगने लगी क्या बेटी ने अभी तक क्षमा नहीं किया माँ उठी और फिर कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया ओ तुमने तो आज रंग ला दिया साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं मेरी माँ माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई मां की आंखों में फिर से आंसू आ गए उन्हें पूछती हुई धीरे से बोली बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो कब से कह रही हूं श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे उनकी बाहीं माँ के शरीर से हट गई क्या कहा माँ ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो तुम जानबूझकर हरिद्वार जाना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास नहीं रख सकता नहीं बेटा अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो मैंने अपना खा पहन लिया अब यहां क्या करूंगी जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी हैं भगवान का नाम लूंगी तुम मुझे हरिद्वार भेज दो तुम चली जाओगी तो फुलकारियां कौन बनाएगा साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा फुलकारी कैसे बनाऊंगी तुम कहीं और से बनवा लो या पनी बनाई ले लो मां तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी मेरा बनता काम बिगाड़ोगी जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी मां चुप हो गई फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली क्या तेरी तरक्की होगी क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा उसने ऐसा कहा है कहा नहीं मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती हैं अगर साहब खुश हो गया तो बड़ी नौकरी और तरक्की मिल सकती है मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा धीरे धीरे उनका झुर्रियों से भरा मुंह खिलने लगा आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी तो तेरी तरक्की होगी बेटा तरक्की यूं नहीं हो जाएगी साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा वरना उसकी खिदमत करने वालों की कमी थोड़ी है तो मैं बना दूंगा तुम्हें तो बना दूंगी बेटा जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगीं मिस्टर श्यामनाथ ने कहा अब सो जाओ माँ और ये कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए वो अपने कमरे की ओर घूम गए भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत